श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ छह बाईस फरवरी अठारह सौ पचासी नरेंद्र को शिक्षा ज्ञान अज्ञान से परे रहो नरेंद्र पास बैठे हैं उनके घर में कष्ट है इसीलिए वे सदा ही चिंतित रहते हैं वे साधारण ब्राह्मण समाज में आते जाते रहते हैं अभी भी सदा ज्ञान विचार करते हैं वेदांत आदि ग्रंथ पढ़ने की बहुत ही इच्छा है इस समय उनकी आयु तेईस वर्ष की होगी श्री रामकृष्ण एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण हंसकर नरेंद्र के प्रति तू तो ख आकाश की तरह है परंतु यदि टैक्स अर्थात घर की चिंता न रहता सभी को हंसी। कृष्ण किशोर कहा करता था मैं ख हूं एक दिन उसके घर जाकर देखता हूं तो वह चिंतित होकर बैठा है अधिक बात नहीं कर रहा है मैंने पूछा क्या हुआ जी इस तरह क्यों बैठे हो उसने कहा टैक्स वाला आया था कह गया जल्दी रुपये न दोगे तो घर का सब सामान नीलाम कर लेंगे इसीलिए मुझे चिंता हुई है मैंने हंसते हँसते कहा यह कैसी बात है जी तुम तो ख आकाश की तरह हो जाने दो सालों को सब सामान ले जाने दो तुम्हारा क्या इसीलिए तुझे कहता हूं तू तो ख है इतनी चिंता क्यों कर रहा है जानता है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि के रहते हुए शक्ति हो सकती है परंतु मुझे न पा सकोगे सिद्धि द्वारा अच्छे शक्ति बल धन ये सब प्राप्त हो सकते हैं परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती एक और बात ज्ञान अज्ञान से परे रहो कई कहते हैं अमुक बड़े ज्ञानी हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं है वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी थे परंतु पुत्र शोक से बेचैन हुए थे तब लक्ष्मण ने कहा राम यह क्या आश्चर्य है ये भी इतने शोकार्त हैं राम बोले भाई जिसका ज्ञान है उसका अज्ञान भी है जिसको आलोक का बोध है उसे अंधकार का भी जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है जिसे भले का बोध है उसे बुरे का भी है भाई तुम दोनों से परे चले जाओ सुख दुख से परे जाओ ज्ञान अज्ञान से परे जाओ इसीलिए तुझे कहता हूँ ज्ञान अज्ञान से परे चले जाओ।